श्रीमद्भागवत महापुराण नव स्क अथ सप्तमो सप्तमोध्याय राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा श्रीशुकुवाच माधा तो पुत्र प्रवरो जोबरी सकृति हितामह प्रवृत यौनाश्व तत्सुत हरित पुत्रो मान धात्री प्रवराज में श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मैं वर्णन कर चुका हूँ कि मानधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे उनके दादा यौनाश्र ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया उनका पुत्र हुआ यवनाश्व और यौवनाश्र का हरित हरित मानधाता के वंश में ये तीन अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए नर्मदा भ्रातृदत्ता पुरु कुल हम दी तो भुजगेंद्र प्रयुक्त नागों ने अपने बहन नर्मदा का विवाह पुरु कु से कर दिया था नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई गंधर्वानवधि तत्रत्र वध्यान व ध्यान वही विष्णुशक्ति नागालब्धवर सर्पादभ स्मृतामिदम वहाँ भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुस्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा त्र सदस्यु पुरोकुस्सोनो योनरण्य देह कस्सुत अरुण त्रिबंधन राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु था उसके पुत्र हुए अनरण्य अनरण्य के हर्यस्व उसके अरुण और अरुण के त्रिबंधन हुए तस् सत्यवृतः पुत्र ऋशंकुर विश्रुतः प्राप्तचाण्डाधद सापाद गुरु कौशिकेजस सशरी गशरीगत स्वर्ग अद्यापी दिव्य दुष्दृश्यते पाति तो वाक्शीरा दिव स्तंत तो भलात्धन के पुत्र सत्यव्रत हुए यही सत्यव्रत शंकु के नाम से विख्यात हुए यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के श्राप से चांडाल हो गए थे परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे ससरी स्वर्ग में चले गए देवताओं ने उन्हें वहां से ढकेल दिया और वे नीचे को सिर किए हुए गिर पड़े परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया वे अब भी आकाश में लटके हुए दिखते हैं तय शंख वो विश्वामित्र वशिष्ठ यम अभुत युद्धम पक्षिण के पुत्र थे हरिश्चंद्र उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को श्राप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे सोनपत्यो विषन्नात्मानधस्योपदेश वरुण शरण या यातः पुत्रो में जायताम प्रभु हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी इससे वे बहुत उदास रहा करते थे नारद के उपदेश से वे वरुण देवता के शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभो मुझे पुत्र प्राप्त हो यदि वीरो महाराज तेन ताम इति तथेति वरुण नाश्य पुत्रो जातरो महाराज यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूँगा वरुण ने कहा ठीक है तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नामक पुत्र हुआ जात सुतो नांग माम सो यदा पसुर पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा हरिश्चंद्र तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो हरिश्चंद्र ने कहा जब आपका यह यज्ञ पशु रोहित दस दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ के योग्य होगा निर्दसे चजस्वेत्या दंता पस पसो यजा ही समेध्यो भवेदिती दस दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा अब मेरा यज्ञ करो हरिश्चंद्र ने कहा अब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग्य होगा जाता दंता जजस्वेति सत्याथ सौभ्रभि यदा पतंत्य दंता अथ मेद्यो भेदी दाँत उग आने पर वरुण ने कहा अब उसके दाँत निकल आए मेरा यज्ञ करो हरिश्चंद ने कहा जब इसके दूध के दाँत गिर जाएंगे तब यह यज्ञ के योग्य होगा पथो निपतिता दंता जजस्वेत्या यदा पशु पुनःं था जायंते थ दूध के दांत गिर जाने पर वरुण ने कहा अब इस यज्ञ पशु के दांत गिर गए मेरा यज्ञ करो हरिश्चंद्र ने कहा जब इसके दोबारा दांत आ जाएंगे तब यह पशु यज्ञ के योग्य हो जाएगा पुनर्जा था यजस्वेति सत्याहा थोभ्रवहीत सा ना हीको यदा दातों के फिर उग आने पर वरुण ने कहा अब मेरा यज्ञ करो हरिश्चंद ने कहा वरुण जी महाराज क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग्य होता है जब वह कवच धारण करने लगे ये पुत्रानुरागे न स्नेहयचेत कालम वंचयता तम तमुक्तो देव क्षत तम परीक्षित इस प्रकार राजा यज्ञ हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से हिला हवाला करके समय टालते रहे इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेह की फांसी ने उसके हृदय को जकड़ लिया था वे जो जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाढ़ देखते रोहित सतविज्ञा पिता कर्मह चिकित्सितम प्राण प्रेपूर्धनुष पाणी रण्यम प्रत्यप्यत जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया पितरम वरुणग्रस्तम सुत महोदरम रोहितो ग्राम में झाझातम उस दिन के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो रहे हैं तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया भूमे पर्यटनं पुण्यं तीर्थ क्षेत्र निषेवण रोहितायादिच चक्र सोप्ये वसत समोंने कहा बेटा रोहित यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी पृथ्वी में विचरना ही अच्छा है इंद्र की बात मानकर वह एक वर्ष तक और वन में ही रहा एवं द्वितीय तृतीय चतुर्थे पंचमे तथा अभ्येब्येत्य स्थिर विप्रो भूतः इसी प्रकार दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे वर्ष भी रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया परंतु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर हर बार इंद्र आते और उसे रोक देते ष्ठम संवत्सर तत्र चरित रोहिता पुरी उपव्रजन्न जी गर्ता क्रीड़ा मध्म सुत शुन सेंेपम पशु पित्रेधा संवंदत तत पुरुधन हरिश्चंद्रो महायश मुक्तरोजदेवादीमथ विश्वाम भव तस्ताचाभुरात्म जम लग्ने वशिषो जाशाग तस्में दींद्र सात इस प्रकार छह वर्ष तक रोहित वन में ही रहा सातवें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा तब उसने से उनके मझिले पुत्र सुनासे लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंप कर उनके चरणों में नमस्कार किया तब परम यशस्वी एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदय रोग से छूट कर पुरुष यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए परम संयमी जमदग्नि ने अध्वर्यु का काम किया वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने और अयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया था सोना से पश्य महात्म्यम उपरिष्ठा प्रत्येक्षते सत्यसारा धृतिम दृष्ट्वा सार्य से चूपते विश्वाम संप्रीतों दधाव विता मन प्रतिभ्यास्तेज सापोलील तेवायुँम धार्यच्च भूता दौत महांत्म तस्कला ध्यानम विनहन परीक्षित आगे चलकर मैं सुना शेप का महात्मा वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़तापूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में पृथ्वी को जल में जल को तेज में तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थिर करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया फिर अहंकार को महतत्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया और उसे अज्ञान को भस्म कर दिया हित्वा निर्वाह सुख संविदा देशा प्रतर्क न तस्थ विध्वस्त बंधन इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और न उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान भी किया जा सकता है इतमद्भागवते महाप्राणे पारम श्याम सेता नव स्कंदे सप्तमो सप्तमोध्याय